है पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है हाँ मूल स्थान उसका क्या है है पूरी में उसका मूल भी हर ते तो हाँ मतलब ये उसका कनेक्शन है ना उसका मूल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगी हुई है दक्षिण इंद्री सहावे हाँ अब देखना अब ये त्वरद्री सम्बन्ध में रहती है और उसका भी मूल वहाँ सोनिया कर्ण गोलक में रहती है उसका भी मूल वहाँ है क्या कैसी मानी गई हैं ये गई यहाँ न्याय शास्त्र में तो क्या कहते हैं कर्णी ना खास निर्वयोग कही दिया मन निर्वयोग कह दिया यहाँ तो कुछ निर्वयोग नहीं कहते रहती थी मन तो हृदय में है तो सब आत्मा हृदय में और आत्मा के ज्ञान का साधन सभी इंद्रिया भी उठी है होने पर पर भी नहीं है यहां पर होती है क्योंकि होती उसकी उत्पन्न होने वाला पदार्थ नहीं हो सकता है सूक्ष्म का कहते हैं परिमाण हाँ वो मध्यम हाँ मध्यम भारत तो सभी इंद्रियों का मूल स्थान कहाँ है सभी इंद्रियों का मूल स्थान हृदय सबके मूल वही है सब तो तो सुप्ती काल में तभी वो सब अंदर स्थित हो जाती हैं जागने पर फिर यहाँ आती हैं इंद्रियाँ भी होती हैं सभी इंद्रियों का मूल स्थान हृदय है वहीं पर कहा हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं फिर भी इंद्रियाँ अपने साथ रहने वाले को ही नहीं जान पाती हैं इंद्रियाँ कहाँ रहती हैं हृदय में आत्मा कहाँ रहती है हृदय में और परमात्मा भी कहाँ रहते हैं हृदय में तो एक ही जगह सब है ना और फिर भी इंद्रिय अपने साथ रहने वाले ना तो आत्मा को जान पाती है ना ही परमात्मा को जान पाती है बड़ी समस्या हो गई है सब एक ही हैं है सब एक ही हैं चलिए तो परमात्मा को क्यों नहीं जान पाती इंद्रियां इसको बताते हैं परांग की खानी व्यतीणत स्वयंभूष तस्मात परांग पशती ना अंतरात्मन प्रत्यगात्मानं प्रत्यगात्मानं कशिधी प्रत्यात्मा छवृत क्षुरमृद्छन्शी खानी कतृण शु तस्रा पश्य न अंतरात्मन न अंतरात्मन अतरात्म कशि धीर प्रत्यगात्म ऐत आवृतक्षुत आवृतक्षु अमृत लगाइए स्वयंभु जो है कर्ता है इस वाक्य में व्यतृणत क्रिया है स्वंभु खानी परा व्यतृण शिवभु खानी व्यतृण तस्मा परांग पश्य अंतरात्मन बोलो भैया नाम गत्मन न अंतरात्मन होना चाहिए तो क्या हो गया है मूल में तो अंतरात्मन क्यों नोपाल क्या गलती हुई है ठीक है नहीं की जगह हैत्मन होना चाहिए हो गया, गया। ना अंतरा <PULAC> हम समझ में नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ मूल में पश्चिम लिखा हुआ है जो ना, क्या लिखा है ना, रा, रा, रा, नकार नकार ज्यादा है सकार सकार में में ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा है है नकार नकार और अंतर तस्मत अंतरात्म न कसिधी अन्न हो गया समी का पहला हो गया कसी धीर अमृतत्व इछन चक्षुः प्रत्यगा कचित झीरा अमृतत्व आवृतु प्रत्यका हाँ स्वयं स्वयं कौन है परमात्मा परमात्मा कोई नहीं है तो शंभू का अर्थ क्या हो गया परमात्मा परमात्मा ने खानी अर्थ इंद्रियाणी इंद्रियों को परांची का बहिर्मुख करके व्यतीणत हिंसित कर दिया परमात्मा ने खाने का परमात्मा ने इंद्रियों को पर कर मुख करके अर्थात पर प्रकाशक बनाकर क्या करके पर प्रकाशक इंद्रिया कैसी हैं घटपटाखी पदार्थों को आप किससे जानते हैं जिस घटपटाखी विषयों को किसके द्वारा जानते हैं तो इंद्रिया पर के प्रकाश के साधन हो गयी पर मतलब अपनी आत्मा की अपेक्षा पर कौन है घटपटादी आत्मा की अपेक्षा कौन पर है So, पर तो मतलब परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बना कैसा बना करके पर प्रकाशक विष्णियों को प्रकाशक बना दिया तभी वो विषयों को जानती रहती है आत्मा को नहीं जान पाती है जा यहाँ जो है ना यहाँ पर अर्थ है पर प्रकाशक मतलब दूसरे के प्रकाश का साधन दूसरे के ज्ञान का साधन यहाँ पर क्या था उसका? दूसरे के ज्ञान का दूसरे से प्रकाशित होने वाला ये अर्थ नहीं है यार है ना यहाँ पर क्या अर्थ है दूसरे के ज्ञान का प्रकाश से ज्ञान मतलब उनको बहिर्मुख कर दिया तो वायविस को जानती हैं पर प्रकाशक बना दिया मतलब एक दूसरे विषय के प्रकाश का साधन विषय के ज्ञान का साधन बना दिया तो विषयों को जानती हैं और अंतरात्मा को नहीं जान पाती हैं इंद्रिया ये समस्या है लगाइएर परमात्मा ने एक हानि करणी परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर विषय प्रकाशक बनाकर व्यरण हिंसित कर दिया क्या कर दिया उनको इंद्रियों को हिंसित कर दिया मतलब इंद्रियों को हिंसा कर दी इंद्रियों की हिंसा क्या हो गई की विषय प्रकाशक बनाकर उनको हिंसित कर दिया हिंसित कर हिंसित करने का मत हिंसित तो परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर हिंसित कर दिया करणानुसार बनाया है हाँ तो, तो, तो में में कर्मानुसार तो तो लुणा लुणा वैसा बना दिया है समझ गए कृपा कृपा तो है भाई आपको तो आपको तो बंदूक कोई दे दे चाहे अपनी रक्षा कर लो तो चाहे दूसरे को तो मार दो बंदूक देने वाले का बंदूक देने बंदूक ने आपको दी गई है आप उससे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं दूसरे की हिंसा भी कर सकते हो तो अब हाँ तो इन इंद्रियों से ही जो है ना इनको, इन इन इंद्र नहीं इन इंद्रियों से आपको आप भगवान लगा दीजिए नाम रूप लीला धाम ले भगवान के चिंतन में लगा दीजिए आप उसमें नहीं लगा कर बाहर लगा रहे हो बंदूक बना के ऐसा भी है उधर मारा के इधर लगे तो ये है सुरक्षा कर लो उन इंद्रो ऐसी चाहे अपना हनन कर लो बंदूक ऐसी अपनी रक्षा भी कर सकते हैं अपने को मार भी सकते हैं दोनों ही बातें हैं अपनी अपने रक्षा भी, भी कर सकते तो इंद्रियों से चाहे अपना उधार कर लो भगवान की ओर लगा कर या विधि और मार लो तो कर्मानुसार जो है बनाने वाले भगवान ने सबको शरीर इंद्रिय देने वाले कर्मानुसार बना दिया चलिए स्वयंभु परमात्मा ने इंद्रियों को पराजी पर प्रकाशक बनाकर या बहिर्मुख बनाकर वितरण हिंसित कर दिया हिंसित कर दिया इंद्रियों को इंद्रियों को हिंसित करने का मतलब है की कर्मानुसार जो कर्मानुसार उनको बहिर्मुख तो कर्मानुसार आत्म क्या कहूँ मैं कर्मानुसार आत्मा के आत्मा के ज्ञान के सामर्थ्य रहित आत्मा को जानने के सामर्थ्य से रहित कर आत्मा को जानने के सामर्थ्य रहित कर दिया सामर्थ्य उनका नहीं है कि अंदर जा सके हम हाँ। तो परमात्मा ने इंद्रियों को बनाकर हिंसित कर दिया इस कारण इस कारण वे इंद्रिया या पश्चंती क्रिया का करता कौन होगा इंद्रिया इस कारण वे इंद्रिया परांग पश्यंती अंतरात्मन्ना ना परांग का अर्थ है कि वायवियों को परांग का क्या अर्थ है वायविशियों को मतलब अनात्म पदार्थों को आत्मा से भिन्न जो अनात्मा पदार्थ है ना भाए भाए भाए उस, इस कारण इंद्रियां अनाथ पदार्थों को प्रश्न की देखती हैं अंतरात्मा न अंतरात्मा को नहीं देखती है अन्तरात्मा को? अन्तरात्मा दोनों लेने, आ, अंतर, अंतरात्मा को नहीं देख पातरात्मा शब्द आत्मा का भी अंतरात्मा परमात्मा ले लो चाहे यहाँ पे ले दोनों ले सकते यहाँ परमात्मा लो लेकिन पहले आत्मा को देखेंगी तभी परमात्मा को देख पाएंगी ना इसलिए दोनों लिया जा सकता है इस कारण इंद्रिया बाहर किसियों को ही देखती हैं परमात्मा को नहीं देख पाती परमात्मा को नहीं देख पाती बाहर की जितनी चीज है सब मालूम रहती है इसी के इसमें क्या है गंगा के इस बार क्या है देश दुनिया में क्या सब पता रहेगा और, पर, और अंदर जो परमात्मा स्थित है उसी को नहीं जान पाते हैं बाहर की चीजों को जानते है अपने नजदीक की वस्तुओं को नहीं जानते हैं दूर की वस्तु को जानते हैं ये बड़ी समस्या है हाँ ये है कश्मीर धीरा कोई धीर पुरुष धीरे यहाँ पे ले करते कोई मतलब कोई भगवत अनुग्रह प्राप्त धीर करते आत्मा और अनात्मा का विवेक रखने वाला आत्मा और अनात्मा का विवेक हाँ वैसे लोगों को आत्मा और अनात्मा का विवेक ही नहीं रहता है है ना आत्मा और अनात्मा का विवेक रखने वाला विवेक रखने वाला व्यक्ति सावधान रहता है कि आत्मा है या ऐसा अनात्मा है ऐसा जो विवेक रहता है वो कैसा रहता है सावधान रहता है ध्यान रखना विवेक न रखने वाला व्यक्ति सावधान नहीं रह पाता है कर्ित करते कोई भगवत अनुग्रह प्राप्त धीरा आत्मान आत्मा का विवेक रखने वाला अमृतत्व का अर्थ है की मोक्ष की इच्छा करते हुए आत्माना का विवेक रखता है तो मोक्ष की इच्छा करने करते हुए आवृत चक्षु आवृत चक्षु का अर्थ है यहाँ पर की चक्षु को आवृत करना मतलब चक्षु इंद्री को विषय से हटाकर चक्षु इंद्री को विषय से हटाकर और चक्षु शब्द अन्य इंद्रियों का उपलक्षण है तो अर्थ हो जाएगा चक्षु आदि इंद्रियों को विशेष से हटाकर आदि इंद्रियों को विशेष से हटाकर प्रत्येक आत्मा नई छत प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है ऊपर आया था ना अंतरा ध्यान देना प्रत्येक आत्मा शब्द आया है प्रत्येक प्रत्येगात्मा शब्द कर आप समझते है ना तो सोच लेना प्रत्येगात्मा शब्द प्रत्येक आत्मा को कहते हुए किसको कह देता है परमात्मा तक को तो कि तो वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है एक ये कारण और दूसरा कारण जो है ना दो प्रकार का है ना पदार्थ भेद किए गए जड़ अजड़ ऐसा भेद किए गए ना अजड़ से दो भेद किए पराक हो प्रत्यक तो प्रत्येक के दो भेद हैं इस हिसाब से दोनों प्रत्येगात्मा आत्मा स्वयं प्रकाश होने से है स्वयं प्रकाश होने दोनों प्रत्येगात्मा है चलिए तो यहाँ देखेंगे कि भगवत अनुकषित भगवत अनुग्रह प्राप्त नीरा आत्मान आत्मा का विवेक रखने वाला व्यक्ति अमृतत्व इच्छन मोक्ष की इच्छा करते हुए आपदी चक्षु चक्षु आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रत्येक आत्माना महिस्थे कि वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है तो कश्चित का है ना वो लगभग दुर्लभ है व्यक्ति और कौन तरफ आएगा जो भगवत अनुग्रह प्राप्त है आत्मान आत्मा का विवेक रखता है और मोक्ष की इच्छा करते हुए मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो इंद्रियों को विषय से हटाएगा ही नहीं मोक्ष इच्छा करते हुए वो इंद्रियों को विषयों से हटाकर जब इंद्रियों को विषय से हटाएगा तब वो क्या करता है परमात्मा का साक्षात्कार करेगा ठीक है ये बताया तो ये तो उन्होंने उपाय भी बता दिया है कि इंद्रियों को विषय से हटाकर कर सकते आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं आप अब ध्यान लेना जीव के पास क्या है अपने से भिन्न वस्तु को जानने का साधन क्या है इंद्रिय अपना आत्मा तो स्वयं प्रकाश है आत्मस्वरूप और तो स्वयं प्रकाश है स्वयं ज्ञात होता है और अपने से भिन्न वस्तुओं के जानने का साधन क्या है इंद्रिया भगवान ने जीवों के कर्मानुसार उनकी इंद्रियों को वाय विषयों के ज्ञान का साधन बना दिया अब तो ध्यान देना वाय विषयों के ज्ञान का साधन बनाकर उनका हनन कर दिया मानो इंद्रियों का इतने से हिंसा ही कर दी भगवान ने तो इसका हिंसित हनन कर दिया इसका मतलब है इंद्रियों को अंतरात्मा के ज्ञान के सामर्थ्य से रहित कर दिया और एक अर्थ और देखना वहां व्याख्या में देखिए अथवा परमात्मा ने परांची के प्रकाशक है और पर खानी इंद्रियों की और वितरण कर की। पहले वितरण क्या था हिंसित कर दिया तो क्या था त्रिहू हिंसायाम धातु थी क्या धातु थी त्रिहु हिंसा त्रिहिंसायाम धातु थी ना हाँ अब यहाँ पर वितरण अर्थ कर क्या करते हैं रचना की तो हनन किया इस नहीं किया रचना की तो रचनाथ कैसे हो गया तो हाँ कैसे हो गया तो धातु पाठ में कुर्द खुर्दायाम एव क्या क्याम एव ये में क्रीड़ा ही है एव लगाया ना पाणनी ने भू सत्याम है ना अच्छा सातत्य गम ने ऐसा धातु पाठ है और यहाँ क्या बोला कुर्द खुर्द गुर्द क्रीडायाम एवं ये धातु खुद खो की धातु अर्थ में ही है क्यों इससे सिद्ध होता है कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं हाँ। तो इस कारण ये हिंसार्थ वाली धातु भी रचना नहीं, नहीं नहीं आप नहीं कर सकते है आर्थिक लोगों को देख करके प्रसंग को देख किया जाता है आप नहीं कर सकते हैं हाँ तो ठीक है चलिए संग्राम उसने दू, दूसरा दोनों व्याख्यान किया इसलिए मैंने दे दिया और कोई बात नहीं इसलिए वे आत्मा से को ही जानती कौन? आत्मा और उसके अंतरात्मा को नहीं जानती आवृत चक्षु, चक्षु पर अन्य इंद्रियों का भी उपलक्षण है तो भगवत अनुग्रह प्राप्त कोई सौभाग्यशाली मोक्ष की इच्छा करते हुए इंद्रियों का निग्रह करके इंद्रियों के निग्रह की रही थी यम जोता पहले बता चुके हैं इंद्रियों का निग्रह करके इंद्रियों को विषय से हटाकर और विशुद्ध मन से उनका साक्षात्कार करता है देखो दूसरे के लिए पर, देखना अजड के दो भेद है प्रत्यक और पराग नहीं? तो प्रत्यक्ष के दो भेद कौन जीव हो ईश्वर तो ये देखिए देखें निफा दूसरे के लिए प्रकाशित होने वाली वस्तु पराग एवं अपने लिए प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रत्यक कही जाती है घटादी किसके लिए प्रकाशित होते हैं आत्मा के लिए है ना घटादी ज्ञात आत्मा के लिए प्रकाशित होते हैं वे पराग है जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही स्वयं अपने लिए प्रकाशित होते हैं इसलिए कैसे हैं ये स्वयं सुष्मान है ना प्रत्येक करते है तो दोनों प्रत्येक हैं तो यहाँ आत्मा से दोनों को ले सकते हैं या और जीवात्मा का अंतरात्मा कौन है परमात्मा पर प्रत्येगात्मा शब्द दोनों का बोधक है जीवात्मा परमात्मा का यदि जीव का बोधक पहले मानो तो जीव को कहते हुए उसके अंतरात्मा तक को कह जाएगा परमात्मा को नहीं तो वैसे दोनों का बोधक है इसमे रंग राम परमात्मा का बोधक कहा है मैंने दोनों का बोधक लिख दिया है और कोई बात नहीं पड़ी में आते हैं सार्थक धातु का रचना अर्थ भी होता है आत्मा ज्ञान का घटाजी को तो तो नहीं है ना जो पर्ग जो प्रकाशित होता, तो हो प्रथा हो होता है उसे पराप कहते हैं तो घटा भी अचे खराप हो गए और जो कर होता है तो अपने लिए स्वयं प्रकाशित होना अपने लिए स्वयं प्रकाशित अपने लिए स्वयं प्रकाशित होना कि जो जीवात्मा है ना वो स्वयं प्रकाशित घटपट तो ज्ञान प्रकाशित होते हैं घटपटादी के लिए घटपटादी जड़ है जड़ ध्यान देना जड़ वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं होती पर प्रकाश होती, होती, होती है पर प्रकाश होती है ज्ञान से प्रकाशित होती है और चेतन आत्मा ज्यादा स्वरूप है वो दूसरे से प्रकाशित नहीं होती है वो स्वयं प्रकाश है तो स्वयं प्रकाश है पर किसके लिए स्वयं के लिए स्वयं के लिए स्वयं प्रकाश है तो स्वरूप घटादी पर के लिए घटादी जो है न पर से प्रकाशित है और पर के लिए प्रकाशित है दोनों बात है पर से प्रकाशित क्या प्रकाशित है तो अब ध्यान देना और ये आत्मा जो है ये स्वयं प्रकाश है किसके लिए स्वयं के, के लिए।, लिए तो जैसे जीवात्मा अपनी आत्मा को जानता है उसकी आत्मा स्वयं प्रकाशित है परमात्मा भी अपनी आत्मा को जानते हैं उनकी साक्षात्कार होगा एक मिनट अभी जो स्वयं प्रकाश जब आ गया ना स्वी स्वयं दोनों है तो इस स्थिति से आ गया जब जीव अपनी आत्मा को जानता है तुम स्वयं प्रकाश या परमात्मा भी अपने स्वरूप को समझ जानते हैं इस स्वयं प्रकाश के दिया हो गया अब सुनिए और रही बात क्या है कि जब साधन काल में साधन काल में क्या होता है कि आत्मा का साक्षात्कार पहले होगा तो जो आत्मा का ज्ञान होगा ना वो वो आत्माकार घरभूत ज्ञान की वृद्धि होगी आत्माकार क्या होगा धर्म वेद ब्रह्मी होगा या ब्रह्म को जानना तो यह ज्ञान तो धर्मभूत ज्ञान की वृद्धि है, तो नहीं। नहीं कहा है। नहीं। बल्कि धर्मभूत ज्ञान ऐसी कहा है तो जब आ, आत्माकार वृत्ति ऐसी आत्मा वेद होगा और ब्रह्माकार वृत्ति से दे कब क्या वेद होगा ब्रह्म वेद होगा तो वहाँ पर द्वारा नदी वृद्धि होगी तो आत्मा परमात्मा को ज्ञान ही रहता अब बोलो जो तो, तो तो तो नहीं जो परमात्मा की ज्ञान होगा तो प्रकाश होगा स्वयं प्रकाश देखे अपनी आत्मा ही देखना अपनी आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपनी आत्मा को स्वयं प्रकाश होने पर भी धर्मभूत ज्ञान देखी तो देते है अपनी आत्मा स्वयं प्रकाश है और स्वरूप भूत प्रकाश तो जा का स्वयं प्रकाश है मतलब स्वयं प्रकाशित होती तो है स्वयं प्रकाशित होती तो है तो यहाँ धर्म ज्ञान की अपेक्षा से कहा नहीं, तो स्वयं प्रकाश होने वाली वस्तु भी नहीं नहीं। दे दे दे दे। वैसे स्वयं प्रकाश परमात्मा भी वृत्ति ज्ञान से वेद है तो वृत्ति ज्ञान से वेद है परमात्मा भी अपने को समझते हैं जीव भी वृत्ति के द्वारा उनको समझता है जीवी वृत्ति के द्वारा उनको समझता है किसको जो तो पराग में पराद। पराद नहीं आएंगे पराग नहीं पराग नहीं, नहीं तो अपने अंदर आत्मा है वो से भी कह सकते तो, तो लगते जाएगा ना वो भी चा? एक में पक्ष है आसमान भी है तो पराग भी है प्रत्येक भी है परमात्मा देखो ऐसा है न ऐसा है कि देखिए जो जल परार्थ है ना, वो कभी स्वयं प्रकाश है जो ऐसा सुनिए आप जो का प्रत्यक्ष परिभाषा दी गई है न तो जो जड़ पदार्थ तो कभी भी प्रकाशित नहीं होते हैं पर तो हम उनको ही पराग कहा गया जो कभी भी अपने से प्रकाशित नहीं होते है उनको क्या कहा गया और जो अपने से प्रकाशित होने वाले है उनको पराग की श्रेणी में नहीं लाया गया पराग की श्रेणी में वही आएंगे तो अपने से प्रकाशित होते हैं और जो अपने से प्रकाशित होते हैं वो पराग की श्रेणी में नहीं है प्रत्यक्ष की श्रेणी में इतना अवश्य माना गया है कि वो वो जीवात्मा को मतलब जीवात्मा की ज्ञान जीवात्मा के ज्ञान के विषय होते हैं जीवात्मा अपनी ऐसी जान इतना होने आरोप उनसे पराग परतरत में लक्षण ला कर स्वस्थ तो में स्वयं आवासन पराग्रम करना रहना है आप जब ये जब किसी प्रसंग में तो ये पराग प्रत्येक के लक्षण चले तो अच्छा रहेगा नहीं तो ये किसी भी उसी विषय में अब इन लोग उस विषय को कर देंगे किसी नहीं ना आप उसी विषय में लक्षण जो है ना अपनी लिए ठीक है तो ये मानते हैं स्वयं प्रकाश वस्तु भी ज्ञान बनती है में कहते हैं प्रकाश वस्तु वृद्ध नहीं होती है ज्ञान के विषय नहीं होती है ज्ञान के विषय होती है और ज्ञान के विषय होने पर हो। अब देखो जीवात्मा और परमात्मा और थोड़ा अंतर किसमें आता है नित्य की धर्मभूत ज्ञान नित्य भी होती धर्मभुत ज्ञान भी कहते है सुंदर कैसे वो भी सुंदर आत्मा नहीं कह नित्य धर्मभु ज्ञान से अंतर देखना कि ये जीवात्मा और परमात्मा स्वयं महात्मा है और वो क्या है पर महात्मा धर्मभूत ज्ञान भी विषय को प्रकाशित करते हुए स्वयं को भी प्रकाशित करता है धर्मभूत ज्ञान विषय को तो प्रकाशित करते हुए श्यंग किसके लिए आत्मा के तो धर्मभूत ज्ञान स्वयं है और किसके लिए आत्मा है नाग के बीस की श्रेणी आई नहीं है अच्छा और जो नित्य विभूति है वो भी सुंदर है कर्णार्थ। कर्णार्थ। कर्णार्थ। लिए नित्यों के लिए और परमात्मा के लिए मतलब क्या नित्य मुक्त वहाँ रहने वाले नित्य से ये वृत्ति के बिना भी हो जाते मृत्यु के बिना तो की कोटि हो गयी तो नित्य विभूति और धर्म हो जान ये दोनों की बीच की हो गई, एक तो, एक तो एक हो गया एक हो गया प्रत्यक और ये बीच तो इसी इसे इसको क्या प्रत्यक्ष हो अजर का जो सामान्य लक्षण होगा प्रत्यक बीच और पराप का जो लक्षण होगा हो। तो हो वो प्रत्येक अजय का सामान्य लक्षण है स्वतः दोनों प्रत्येक आते हैं और पराप का लक्षण है प्रश्न योग आसमान प्रश्न योग के लिए ही प्रकाशित होना तो पर के लिए ही कौन प्रकाशित होते हैं क्यों प्रकाश है ना किसके लिए दूसरों के मतलब उनके प्रकाश का उनके लिए उपयोग नहीं है तो प्रश्न ही और भाषमान तो किस गया लेकिन उसी और धर्म बोध ज्ञान नहीं तो ये अजर है ये जड़ नहीं है ये कैसा ही है अजर क्यों है क्योंकि है और जड़ पदार्थ जो है स्वतः स्वतःमान नहीं होता है वो परका प्रतामान होता है कैसा होता है वो परका जड़ पदार्थ के लिए घाट प्राप्त नहीं हो पायेगा नही हो पायेगा जड़ है ऐसा जब जड़ और जड़ क्यों करेंगे ना जब जड़ जड़ क्यों भेद करेंगे उस समय घट कितने जड़ की श्रेणी में आएगा उसने उसको परा नहीं तो कह तो सकते इतनी विभाजन में और जब दूसरे दार्शनिकों के साथ विचार चलता है ना शंकर वाले अपना को क्या कहेंगे प्रत्येक और सबको क्या कहेंगे पराप वहाँ पर आप इस दृष्टि ऐसी कह देते हैं हाँ यहाँ नहीं है यहाँ नहीं लेकिन उनके साथ बात करने में प्रत्येक क्यों नहीं है ना इस दृष्टि ऐसी कुछ अच्छा जी अब बोलो आगे बोलना यहाँ पे वेद प्रत्येक के दो भेद बोलिए प्रत्येक प्रत्येक के दो भेद जीव तो अब देखना ये जीव और ईश्वर ये कौन कौन हुए जीव और ईश्वर तो ये कहते हैं कि तस्मय स्वयं भाषम है हैं ये तस्म स्वयं प्रकाश है बोलो राम इस विभाजन में तो कुछ नहीं शंका है आपको इस विभाजन में कोई शंका नहीं है तो ये तीन मजा जैसे विभाग किया है उसमें तो कोई शंका नहीं है आपको तो। विभाष में तो कोई शंका नहीं एक मिनट एक बार तो नहीं अभी और भी समझ आई होगी आपके बताइए पराग का परस्थ पराग किसका वेद है अजड का क्या लक्षण है छोटा भाषमान क्या है आपका छोटा ही ये हो जाएगा पराक्रम पराग जाओ मतलब अजर का सामान लक्षण क्या है स्वता तो स्वता कौन कौन है मतलब पराग हो प्रत्येक दोनों स्वता भाषमान और जो उसने जो पराग है वो कहता है की परस्मय एवं भाषम है परसमयी एवो भाषण है तो सैम प्रकाश लेकिन किसके लिए जैसे नित्य विभूति हो ज्ञान एवं लगाते हैं और ये जो प्रत्यक के लिए क्या लगाते हैं तुस्मी, तुस्मी स्वता भाषमान अपनी लगा क्या नहीं ऐसा तो ऐसा स्वतः तो स्वयं के लिए ही है ये भले लगा लो लेकिन स्वयं जब स्वता भाषमान स्वयं के लिए ही है और वृत्ति के द्वारा दूसरे के लिए आसमान है हमारी आसमान है ना यो लगाया नहीं तो लग लगाया जा सकता है कि उससे हम आगा आगा अपने के लिए और दूसरे और दूसरा उसको कैसे वृक्ष से ही जानेगा दूसरा कैसे जानेगा से ही जानेगा तो ऐसा जाने तो है तो श्रीवास्तव में भी ना पराग आग प्रत्यक्ष का विवेचन करते समय अनात्मा को जो है अनात्मा को श्रीवास्तव में भी अनात्मा को भी क्या कह दिया पर भी में था और वो दिखा है नांतरात्मन धीरा परा व्यतृणत शिंभुस्मात्ती नात्मन कसि धीर प्रत्यु आत्मादृत क्षूर मृतृतरा धीरा परांची खानी परांग परांग न अंतरात्म पराग पराग दो दोपन्ते है न तस्राग पराग पराग पश्य न अंतरात्म है क्या शू हाँ कच्चि धीरा प्रत्युत्म ऐसद खानी, परांची आवृतक्षु अमृतत्म इछन शुरा व्यतीृणत परा पशंती धीरा अमृतत्व आवृतक्षु प्रत्यगात्मा स्वभु परमात्मा परमात्माने खानी इंद्रियों को परांची पर बनाकर इंद्र परमात्मा ने परमात्मा ने खाने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर बना कर दिया परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर मतलब विषय के प्रकाश की साधन बनाकर क्या कर दिया उनको हिंसित कर दिया पर ये क्या है के ज्ञान का साधन तस्माद इस कारण से यहाँ प्रसि क्रियाकर्ता कौन खानी इंद्रिया इसलिए इंद्रिया परांग प्रसि वाय विषयों को पश्चंत देखती हैं अंतरात्म न अंतरात्मा को नहीं देखती हैं कश्य धीरा कोई मुमुक्षु पुरुष भगवत अनुग्रह प्राप्त कोई मुख मनुष्य अमृतत्व मोक्ष की इच्छा करते हुए आवृतु आवृत चक्षु करते चक्षु आदिन्द्रियों का चक्षु चक्षुवादिंद्रियों को विषय से हटाकर चक्षुवाद इंद्रियों को विषय से हटा या चक्षु आदिन्द्रियों का निग्रह करके प्रत्यगात्मा नाम छद्य प्रत्यागात्मा का साक्षात्कार करता है देखिए औतरणी का भाष्य में उत्तिष्ठत उत्तिष्ठा बहुत बढ़िया मंत्र है जाग्रत इस प्रकार प्रोत्साहन करने पर भी, उत्तिष्ठत जाग्रत इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर भी प्रोत्साहन कौन देती है सुधी उत्तिष्ठत जाग्रत जाग्रत इस प्रकार आत्म कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने पर भी आत्मस्वरूप से विमुख लोगों को देखते हुए प्रोत्साहन श्रुति दे रही है प्रोत्साहित कर रही है क्या कह करके उत्तिष्ठक जागरण ऐसा कर श्रुति प्रोत्साहित कर रही है और फिर भी क्या है कि लोग परमात्म स्वरूप से विमुख बने हुए हैं ना फिर बने हुए हैं हुए भी, तो, तो प्रोत्साहन करने पर भी परमात्म स्वरूप से विमुख लोगों को देखते हुए परमात्मा स्वरूप से या परमात्मा से विमुख लोगों को देखते हुए श्रुति शोक करती है या मृत्यु देवता शोक करते उपदेशक तो कह सकते हैं उत्पृष्ठ जागृत इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर भी परमात्म स्वरूप से विमुख लोगों को देखते हुए मृत्यु देवता शोक करते हैं परांची खानी इस प्रकार खानी थे परान परान अंचती। अंचती थे का अर्थ है इंद्रियाणी पराण अंशत परांची पराण अंशती अंशती का अर्थ है यहाँ पर प्रकाश्यती है अंशती का क्या अर्थ है पराण प्रकाश पर को प्रकाशित करते हैं इसलिए परांची कहलाता है तो यहाँ पर पर प्रकाश प्रकानी ऐसा बन जाएगा पर प्रकाशक हो ना गति गति करते ज्ञान या प्रकाश भी होता है ना तू आत्म प्रकाशता किन्तु वो आत्मा को प्रकाशित नहीं करती हैं पर प्रकाशक है पर के ज्ञान का साधन है तत्र हेतु वदन तो उसमें आत्मा का प्रकाशक न होने में आत्मा का प्रकाशक न होने में कौन आत्मा का प्रकाशक नहीं है आत्मा का प्रकाश मतलब बहिर्मुख इंद्रिया बहिर्मुख इंद्रियों को आत्मा का प्रकाशक न होने में हेतु को कहते हुए शोक करते हैं क्या वेतु तो हु कर दे यहाँ पर स्वतंत्र ईश्वर हाँ। स्वतंत्र ईश्वर ईश्वर के ऊपर कोई दूसरा शासक न होने से वे कहे गए स्वतंत्र स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को जो है की वो अन्याय से किसी को अन्याय करे ऐसा मतलब नहीं है कर्मानुसार ही फल देते हैं पर स्वतंत्र इसलिए है कि उनके ऊपर कोई दूसरा शासक नहीं है उनके ऊपर कोई दूसरा शासक नहीं है इसलिए स्वतंत्र श्रुति उनको न्यायाधिपा भी कहती है न्यायाधिपा न्यायाधीप कर्मानुसारी वो सब करते हैं तो वो स्वतंत्र कैसे? उनके ऊपर और कोई शासक नहीं है उसे कुछ दबाव में करा कराने वो तो कर्म से करा दे तो कर्म उनका नियामक नहीं कर्म उनका नियामक नहीं है वो कर्म के नियामक है कर्म जल है कर्म तो जड़ है वो उनका ऊपर कैसे हो सकता है के आधीन तो है ना। किसी भी कार्य के लिए अधिन नहीं कहा जाता है कोई जो है ना स्वामी अपने अनुकूल सेवक की बात मानते हैं तो इसका मतलब सेवक के अधीन थोड़ा हो गया वो नहीं मान सकते न्यायाधीत होने के कारण स्वप्रीम को न्यायाधीत मतलब अब स्वतंत्रता करता पाणी जो है मानते है नही मानते तो गलत है क्या वो जैसे चैत्रागत छति मैत्रागत छह भी स्वतंत्र करता तो पाणी तो मान रहे करता तो फिर उसको क्यों नहीं कहते पानी स्वतंत्र करता जी कोई मान रहे इस बात में गमन गमनाधिक्रिया करता तो ईश्वर क्या है तो, तो जो प्रियो, जब प्रयोज करता स्वतंत्र हो सकता है जो तो प्रयोजक करता है ईश्वर स्वतंत्र नहीं हो सकता है परमात्मा तो कर्म नहीं।, कर्म नहीं, तो नहीं नहीं कर कर कर नहीं तो उसको जाने को करेंगे करेंगे कर्म है है करता ही ध्यान देना स्वतंत्र ईश्वर स्वतंत्र ईश्वर स्वतंत्र ईश्वर ने इन इंद्रियों को हिंसित कर दिया यहाँ बताते हिंसा या धातु है न तो त्रि हिंसा यहाँ त्रि हिंसा लिखा है ना क्या लिखा त्रि हाँ है हाँ त्री हिंसायामी पाठ थी है यहाँ पर रीहा रीहा मूल में क्या पाठ है अथवा धातुओं के अनेक अर्थ होने के कारण अनेक अर्थ यहाँ पर अनेक अर्था एसाम के अनेक अर्था तस्व भावा है ना अथवा धातुओं के अनेक अर्थ होने के कारण पराथ प्रकाशकानी इंद्रियाणी शिष्टवान अत क्या कर दिया शिष्टवान अतृणत अर्थ क्या कर दिया शिष्टवान बात समझ में धातुओं के अनेक अर्थ होने के कारण है कि परागर्थ प्रकाशकानी परागर्थ का अर्थ हो जाएगा बाह्य अर्थ कि बाह्य अर्थ के प्रकाश की साधन इंद्रियों की रचना की तो इतना ही ध्यान रखना उत्तम राघवाचार ने जो पाठ माना है ना स्त्री से उसका तो ये है कि त्रित धातु से ही अत बनेगा त्रि, त्रि से क्या बन जाएगा अत्युनेट बन जाएगा ऐसा इनका कहना है अच्छा तस्मात्ंगत्मन परांग परांग अर्थ क्या पर किया है पराच तो पराच कार्य क्या हो गया परागरूपान और परागरूपान का क्या हुआ अनाथ मोहता निश्ल इंद्रिया अनात्त पदार्थों को उपलब्धते करते प्राप्त करती हैं या जानती है इंद्रिया ये अनात्म पदार्थों को ही उपलब्ध कर पाती हैं, अनात्म पदार्थों को ही जान पाती हैं। अंतरात्मानम न अंतरात्मा को नहीं जान पाती है यदवा अथवा पर अभी पर से पराज किया था ना अथवा से कहते हैं कि परांग से किया है परांग मुखानुत्वा की परांगमुख होकर अर्थात बहिर्मुख होकर के विषयान प्रसन्नती विषियों को ही देखती है परांगमुख होकर मतलब बहिर्मुख होकर विषयों को ही देखती है एक पाठ की और कल्पना करते हैं वास्तुका जी कहते हैं परांग पश्चति जब पश्चंती पाठ है ना दिया है नहीं। तो वहां पर पश्चिमती बहु बचान है तो उसका कर्ता कौन है खानी इंद्रियानी इंद्रिया बाय पदार्थों को ही देखती है और अंतरात्मा को नहीं देखती है परांग पश्चिम ऐसा पाठ मानने पर लोक के अभिप्राय से एक बचान है मतलब लोक पश्चिट क्रिया का करता क्या हो जाएगा लोक मनुष्य पता ही भाई कि अब ध्यान मतलब हो जाएगा इस कारण मनुष्य बाय पदार्थों को ही देखता है अंतरात्मा को नहीं देखता, देखता, देखता। लोक प्राणी इधर से भी लोक स्वभाव लोक का स्वभाव ऐसा होने पर भी प्राणी का स्वभाव ऐसा होने पर भी कैसा है कैसा स्वभाव हुआ है लोक का बाय पदार्थों को देखने का स्वभाव होने का कारण है ये लड्डू है ये मिठाई है मिलना है जुलना है इसके लिए काम करना वो काम करना ये बनाना ये सब बाह पदार्थों में मन लगा रहता है अंतरात्मा में नहीं जाता है नहीं। नहीं। अच्छा अब देखना ऐसा है कि लोक का स्वभाव प्राणी का स्वभाव ऐसा होने पर भी अब देखिए सभी स्रोत जर, जो स्रोत होते हैं ना झरने तो झरने सभी की कहा जाते हैं नदियों में नदियों के वो सब झरने जाते हैं स्वभाव से जाते हैं पर कभी देखेंगे की नदी के कोई झरना ऐसा भी हो सकता है कि नदी की तरफ न जाकर दूसरी तरफ चला जाएगा अब वो आदमी अलग बहेंगे ऐसा ही तो वही कहते हैं कि प्राणी का ऐसा स्वभाव होने पर भी ये नदी के अच्छा प्रति स्रोत है ना नहीं नहीं वो झरना वाला उदाहरण नहीं देना चाहिए हमको ऐसा समझो आप स्रोत करते तो प्रवाह होता है ना जैसे कि यह गंगा प्रवाहित हो रही है नदियों का प्रवाह नीचे की ओर हमेशा जाता है नीचे की ओर सभी नदियां बहती हैं। अब इनको ऊपर ले जाना वो तो कितना भारी पड़ेगा बहुत कठिन पड़ेगा ना तो लगाइए नदी के विपरीत प्रवाह के समान बहुत कठिन हो जाएगा ना नदी के विपरीत प्रवाह के समान ऐसा नदी के चलने वाले विपरीत प्रवाह के समान पुरुष कोई धीरे पुरुष प्रत्येक भी होता है प्रत्येक आत्मा में चित लगाने वाला भी होता है, है। का तो क्या होते है? न... ना। से भी लोक स्वभाव लोक होने पर भी नदी के प्रवाह से विपरीत चलने वाले के समान नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य के समान ऐसा रखना करने लगा लो क्या नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य नदी के प्रवास से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य के समान कोई धीर पुरुष कोई धीर पुरुष है प्रत्येगा प्रमाण भी होता है प्रत्येक आत्मा प्रमण होता है मतलब परमात्मा में चित्त लगाने वाला होता है परमात्मा उन्मुखी होते हैं है उन्मुख प्रत्येगात्मोन्मुख समझते हैं प्रत्येक उन्मुख होता है प्रत्येगात्मा की अभिमुख भी होता है ऐसा कहते हैं प्रत्येक अर्थ ऐसा ही नहीं है यहाँ पे मतलब यहाँ पर ध्यान देना नदी के स्रोत से विपरीत दिशा में नदी के स्रोत से प्रभाव के हाँ मतलब प्रवाह नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले पुरुष के समान प्रवृत्त कर्थ है मतलब देखो नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में चलने के लिए प्रवृत्त हुए मनुष्य के समान तैरने के लिए प्रवृत्त हुए मनुष्य के समान या तैरने वाले प्रवृत्त कर्थ या तैरने प्रवृत्त हुआ नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में प्रति विपरीत तत्व को दूषित कर रहा है जैसे अनुकूल प्रतिकूलता है? है नदी के प्रवास से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य के समान कोई धीर पुरुष प्रत्येगात्म भ्रमण भी होता है प्रत्येक में चित्त लगाने वाला भी होता है इस बात को कहते हैं प्रसिद्ध धीरा प्रत्येगात्मानम से प्रत्येक आत्मानम का अर्थ यहाँ पर किया है प्रत्यन आत्मानम समास कर देंगे तो प्रत्येक आत्मा नम समास नहीं करेंगे तो प्रत्यन सम आत्मा हो जाएगा है ना बस और कोई बात नहीं है प्रत्येक आत्मा को देखता है अच्छत आया है ना तो धातु तो वह है आत्मने पति धातु कैसी है इक्षण अर्थ में आत्मने है कहते हैं छांदसम प्रश्नपतम छादस प्रयोग होने से यहाँ प्रश्निपत हो गया है अच्छत प्रश्नपत हो गया अतयोग इस कारण अतयोग का अर्थ छांदस होने से ही क्या हो गया छस होने के कारण ही वर्तमान अर्थ में लंग, लंग उत्पत्तिष्ठा की लंग लकार लकारुक्त होता है संगत होता है अर्थव्य हुआ छादस होने से ही वर्तमान अर्थ में लंग लकार निद्ध संगत निद्ध होता निद्ध है लंग लकार लग गया तो भी ध्यान देना साक्षात्कार करता है और इसमें क्या बोल दिया इच्छत लंग लकार रूप बोल दिया वर्तमान के अर्थ में लंगा गया लठ में क्या बनेगा इच्छते और लठ में बनेगा इच्छते लंग में बनेगा इच्छत छने तो के कारण ही वर्तमान के अर्थ में लंग लखारा गया आवृत चक्षु अमृतत्विक्षण आवृत चक्षु तो यहाँ बताते हैं चक्षु शब्द इंद्री मात्र पर चक्षु शब्द इंद्री मात्र का बोधक है किसका बोधक है चक्षु शब्द इंद्री मात्र का बोधक है मतलब सकल इंद्रियों का बोधक है इसका मतलब हुआ अपने अपने विषयों से व्यावृत की हुई इंद्रियों अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों से नहीं अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों वाला हाँ अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों वाला सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय है ना हुँ? कि अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों वाला मनुष्य मनुष्य ऐसी प्रत्येगा का साक्षात्कार करता है ओम पूर्ण मदम पूर्ण अच्छे जी mm इस -hmm. mm -hmm. mm -hmm.